निगमकोलिता फलम सुख मुखाद मृतद्रवसंुतवत रसमल मुहुर्सिका भुवि भावुका यघुनाथ रघुनाथकीर्तनम् तत्र त्र कृतमस्तकांजलि वाष्परि परिपूर्ण मारुतिं नमत राक्षक श्रीराम जय राम जय जय रा धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्वकार गौ माता की गोहतिया भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्रिजी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु के श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की वार हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राधारमण हरे गोविंद जय जय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो माधु शंभ शिवा शिवा शिवा शिवा शिव शिव नारायण नारायण नारायण श्रीमद भागवत में जीवन दर्शन जीवन धन जगदीश्वर जगत की रचना करते हैं पालक भी वही सिद्ध होते हैं संहारक भी वही सिद्ध होते हैं निग्रह और अनुग्रह करने वाले भी साक्षात भगवान ही सिद्ध होते हैं उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह ये परमात्मा के पांच कृत्य हैं जिस प्रकार पृथ्वी से वृक्षादि की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार परमात्मा से नाम रूपात्मक प्रपंच की उत्पत्ति होती है जिस प्रकार जल जीवों का जीवन सिद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मा सबके पालक सिद्ध होते हैं जिस प्रकार कादि का दाहक अग्नि तत्व सिद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मा कार्यात्मक प्रपंच के संहारक सिद्ध होते हैं जिस प्रकार वायु तत्व में निरोध और तिरोधान की शक्ति विद्यमान है उसी प्रकार परमात्मा में प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच के निरोध और तिररोधान की शक्ति प्राप्त है निरोधकर्ता तिरोधानकर्ता भी भगवान ही हो सकते हैं कोई अन्य नहीं जिस प्रकार आकाश भूत चतुष्टय का धारक अनुग्राहक सिद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मा विराजे आए, सबके धारक अनुग्राहक सिद्ध होते हैं भगवान की अनुकंपा सब जीवों पर प्राप्त है भगवान जगत भी करुणा करके ही बनाते हैं गौड़ पदाचार्य महाभाग ने बताया उपाय सोवत आरा भगवत स्वरूप में व्यक्ति का चित्त प्रतिष्ठित हो सके इसलिए भगवान ने जगत बनाया वर्णीय तत्व शास्त्रों के आधार पर भगवान ही सिद्ध होते हैं संपूर्ण भागवत आदि पुराणों का भी यही सार है जीवों के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है हमारे लिए वर्ण करने योग्य कौन हो सकता है प्रेमास्पद कौन हो सकता है जो प्रेम का पात्र होगा वही वरण करने योग्य भी होगा कल्पना कर लें जीव का वर्ण्य कोई जीव हो सकता है तो दार्शनिक धरातल पर यह बात सिद्ध नहीं होती है क्योंकि जीव कहते किसको हैं है जीवो य पुनर्भव जन्म मृत्यु का जो ग्रास बनता हो इसका अभिप्राय है अविद्या काम कर्म के जो वशीभूत हो हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमित अभिमाना संपूर्ण भागवत का मंथन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जीव धर्म का चित्रण किया इस पंक्ति का दार्शनिक धरातल पर अभिप्राय क्या हो सकता है तत्वता जीव सच्चिदानंद स्वरूप ही सिद्ध होता है ऐसा होने पर भी एक रस आनंद की प्रतिष्ठा जिसके जीवन में ना हो कभी सुख तो कभी दुख, हर्ष और विषाद इस द्वंद्व के चपेट में जो पड़ा हो अपनी आनंद रूपता स्फुट निरावरण रीति से जिसके प्रति उच्छलित न हो उसी का नाम जीव है ज्ञान अज्ञान तत्वतः जीव चिद्रूप है परंतु अपनी चिद्रूपता का इसे भान नहीं है इसलिए ज्ञान और अज्ञान रूप द्वंद्व के चपेट में पड़ा हुआ है एक रसचित्ता जिसके जीवन में स्फुर्त न हो उसका नाम जीव है जो सबके र ज्ञान एक रस ईश्वर जीव ही भेद कहूक उपलक्षण है किसी के जीवन में एक रस आनंद उच्छलित हो एक रस ज्ञान उच्छलित हो तो जीव तू कहाँ टिक पाएगा जीव धर्म अहमित अभिमाना तत्वता जीव सदरूप है परंतु पंचभूत पंच, पंच कोशों को लेकर जिसका अहमर्थ वृद्धि और ह्रास को प्राप्त होता है एक रस अहमर्थ सत्ता की अभिव्यक्ति स्फूर्ति जिसके जीवन में नहीं है वह जीव है इसको भी अगर सार रूप में कहें तो क्या अर्थ होगा अभावक ग्रस्त होकर अभाव की अनुभूति से जो त्रस्त है वह जीव है ठीक है चुलबुली भाषा में अभावग्रस्त होकर अभाव ग्रस्त हो की अनुभूति से जो त्रस्त है उसका नाम जीव है चाहे वह जीव देवराज इंद्र के रूप में विद्यमान हो चाहे गर्ित दशा को प्राप्त अमीवा आदि के रूप में विद्यमान हो जब तक जीवत्व शेष है जीव धर्मों से संपन्न है तब तक वह वरण करने योग्य नहीं है अब कहें कि जीवन मुक्त तो जीवन मुक्त वरण करने योग्य हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश् सेवया परंतु ईश्वर तो उनके भी सेव्य हैं भजनीय हैं, मुक्त मुनिना मृग्यम मुक्त मुनिन्द्रों के भी मृग्य अनुसंधेय परमात्मा क्योंकि अविद्यालेश प्रारब्ध प्रारब्ध सिद्ध शरीर की प्रातितिक दासता जीवन मुक्तों को भी प्राप्त है निरंकुश ऐश्वर्य का उच्छलन जीवन मुक्तों में भी नहीं है जीवन मुक्तों के भी सैव्य भजनीय पर ब्रह्म परमात्मा ही हैं तो जीव वरण करने योग्य नहीं हो सकता रही बात मातृदेवोभव पितृदेवोभव आचार्य देवोभव अतिथि देवोभव यहाँ एक विचित्र बात है देवोभव कहा गया अर्थात ईश्वर देव हैं स्वप्रकाश हैं द्योतनशील हैं उनका आधान करके माता पिता आचार्य और अतिथि सेव्य हैं ठीक है जैसे किसी को आपने पिता मान लिया तो वास्तव में जो पिता हैं उनका आधान किया ना देवो भव यह जो वचन है यह सिद्ध करता है कि मुख्य देव ये नहीं है देवत्व का इनमें आरोप है और शास्त्र सिद्ध आरोप का नाम ही उपासना होता है अन्य में अन्य बुद्धि हो जाए एक्सीडेंटल ऑल ऑफ सडन एकाएक जजि को सर्प समझ लें इसका नाम भ्रम होता है परंतु शास्त्र के अनुसार अन्य में अन्य का आरोप करके उसकी भावना का नाम उपासना है तो ब्रह्म में और उपासना में बहुत अंतर है पंचदशी कार्य इस रहस्य का प्रतिपादन किया है ब्रह्म सूत्रों के माध्यम से भगवान कृष्ण द्विपायन वेदव्यास ने सिद्ध किया कि जीव तो लक्षार्थ दशा में ही पूज्य होता है वर्ण्य होता है भगवान शंकराचार्य महाराज का भाष्य उस पर बहुत ही मार्मिक है जब हमने श्री जज स्वामी जी को बताया तो शंकराचार्य ऐसा लिखते हैं हमने कहा लिखते ही हैं मधुसूदन सरस्वती जी महाभाग ने अजोपिशन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरों परिसन के चतुर्थ श्लोक की व्याख्या में यह भाव व्यक्त किया अज भगवान तो वाचार्थ में भी अज हैं वेदांती सब जानते हैं तम पद का नहीं तत्पद का जो वाचार्थ है वो कारणोपाधिक है ना तो वाचार्थ में भी अजत्व उसमें है क्योंकि माया तो अजा है ना उपाधि की दृष्टि से उपहित की दृष्टि से उभयविध अजत्व ईश्वर में है तो वाचार्थ में भी भगवान अज हैं और जीव लक्षार्थ में ही अज सिद्ध होता है कार्योपाधि अयम जीव कारणोपाधिर कार्य कारणता हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते से उोपनिषद तो भगवान वाच्यार्थ में भी भजनीय है और जीव दरातल पर ही भजनीय होता है इन सब दृष्टियों से विचार करने पर अव्यय आत्मा का भी यही अर्थ है भगवान वाच्यार्थ में भी अव्यय है जीव में ही अव्यय होता है तो सेव्य या भजनीय जीव नहीं हो सकता जगदीश्वर ही हो सकते हैं अब कोई कहे प्रकृति वर्णीय है या महत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच तक कोई भी पदार्थ वर्णीय है तो चेतन के लिए जड़ वस्तु वर्णीय हो या तो उपहास की बात है नवा अरे सर्वस्व कामाय सर्वं पी अम्भवती आत्मनस्तु कामाय सर्वं पी अम्भवती यह श्रुति स्वतंत्र रव नहीं है इसलिए अनुवादिका पंचदशी कारण का स्वतंत्र रव माने हाँ प्रमाणांतर से अनधिगत तथ्य का प्रतिपादन करने वाली यह श्रुति नहीं है प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति है प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध यह तथ्य है कि अपने में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती अन्यों में प्रीति अपने लिए होती है फिर भी किसी अपूर्व अर्थ का प्रतिपादक किया वचन है पंचदशी कार ऐसा मानते हैं तो जीव क्या है शेषी है जगत शेष है जड़ वस्तु शेष हैं भोग्य हैं चटाई चटाई के लिए नहीं हुआ करती खटाई खटाई के लिए नहीं हुआ करती मलाई की स्थिति मलाई के लिए नहीं हुआ करती है पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं होती पानी पानी के लिए नहीं होता प्रकाश प्रकाश के लिए नहीं होता वायु तत्व वायु के लिए नहीं होता आकाश आकाश के लिए नहीं होता अन्नमय कोष अन्नमय कोष के लिए नहीं होता प्राणमय कोष प्राणमय कोष के लिए नहीं होता मनोमय कोष मनोमय कोष के लिए नहीं होता विज्ञानमय कोष विज्ञानमय कोष के लिए नहीं होता आनंदमय कोष आनंदमय कोष के लिए नहीं होता सब आत्मा के लिए होता है इसका अर्थ क्या है चाहे प्रकृति हो चाहे पार्थिव प्रपंच हो प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत चेतन जीव का वर्णन हो जाए यह संभव नहीं है तो पारिशेष्यन्याय से जीवन धन जगदीश्वर है क्लेश कर्म विपाक आशय से अपरा परमात्मा ही वास्तव में वर्ण्य सिद्ध होते हैं ठीक है या ज्ञान हृदय में रख कर फिर जो कुछ दर्शन की बात वो सुननी चाहिए कहनी चाहिए मूल बात यह है कि जीव का वर्णन जीव नहीं हो सकता श्री रामानुजाचार्य महाभाग गीतावास्य में एक विचित्र तथ्य प्रकाशित करते हैं उनका कथन यह है कि भगवान तो मन वाणी से अतीत हैं यथो तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह मन समेत जहाँ जाय न वाणी तर्क न सक सकल अनुमानी अनुमान का गुमान रखने वाले कोई भी शक्ति के बल पर कोरी शक्ति के बल पर अर्थात अनागमिक युक्तियों के बल पर भगवत तत्व का निर्धारण नहीं कर सकता है मन वाणी से अतीत वेदांत वेद्य परमात्मा है सबसे अधिक अनुग्रह क्या माना है श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने कि ब्रह्मादिदेव शिरोमणियों की बुद्धि का वाणी का भी जो विषय नहीं है वो अस्मदादि की बुद्धियों का वाणियों का विषय कैसे हो सकता है अतः भगवान जो अवतीर्ण होते हैं श्री रामकृष्णादि रूप में अवतार लेते हैं या उनका सबसे अधिक अनुग्रह फिर कहीं अपने पाद पद्मों की विमल भक्ति प्रदान कर दें दर्शन दे दें हृदय दे में प्रकट हो जाएं, नेत्र गोचर हो जाएं, यह तो अनुकंपा की पराकाष्ठा है ब्रह्मा जी भी जहाँ ब्रह्मा जी हैं महतत्व के अभिमानी जीव विशेष वहाँ तो उनकी दृष्टि की पकड़ में भगवान नहीं आ सकते हैं ऐसी परिस्थिति में मनवाणी से जो अतीत परमात्मा तत्व है वह पूर्वक दृष्टिगोचर हो जाए यह सबसे बड़ा भगवान का अनुग्रह मानना चाहिए उपहास नहीं करने की चीज़ है अवतार तत्व में समझता हूँ धरोहर है वेद वेदांतों का सार है कल या परसों हमने संकेत किया था जिनके यहाँ भगवत तत्व अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं उनके यहाँ भगवत तत्व न निर्गुण होता है न साकार होता है सगुण निराकार ही रहता है हमारे दयानंद स्वामी जी को लीजिये वो निर्गुण कार्य अर्थ क्या करेंगे जीव निष्ठ खोटे गुणों से रहित हे या गण विनिर्मुक्त अपने आप में निर्गुण वो नहीं मानते परमात्मा तो जिनके यहाँ भगवत तत्व अभिन्न निमित्तोपादान कारण होता है उनके यही अवतार की स्फुट धारणा होती है केवल निमित्त कारण मानकर नैयायिकों ने ईश्वर का अवतार स्वीकार किया लेकिन यक्षावेश साक्षात नहीं भगवान का अवतार साक्षात तो तभी सिद्ध होगा जब भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण हों तो भगवान नेत्रों के विषय हों यह अद्भुत बात कदाचित दयानंद स्वामी महाभाग ने खंडन की शैली न अपना कर भागवत की श्रीधरी टीका का अनुशीलन किया होता रूपम या तत्प्राहुर अव्यक्त माध्यम देवकी जी का वचन वचन है दसम स्कंध में इस पर श्रीधर स्वामी ने दो ढंग का अर्थ प्रकट किया आय समाजी सज्जनों को आज तक भी अवतारवाद के खंडन में इतनी युक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि देव की जी ने प्रस्तुत की हैं और श्रीधर स्वामी ने दो ढंग से अर्थ किया है एक ढंग से जो अर्थ किया है रूपम यद तक प्रहुराव्यक्त माध्यम अव्यक्त का अवतार कैसे वध तो व्याघात हो जाएगा अव्यक्त भी है और अवतार भी लेता रूपम युव्यक्त माध्यम आद्य का अवतार कैसे बल तो व्याघा दो सो नो हेतु है नौ हेतु देव के जी ने दिया इतने हेतु तो प्राप्त ही नहीं हुए दयानंद स्वामी जी को क्योंकि तो पहले खंडन कर दिया श्रीधर स्वामी का इतने हेतु तो दयानंद स्वामी जी को प्राप्ति ही नहीं हो सके जितने नौ प्रकार से अवतार का निराकरण किया देव के जी ने इसका अर्थ क्या है युक्तियों के वशीभूत होकर विचार करें केवल युक्ति का बल लेकर विचार करें तो आपका अवतार सिद्ध नहीं होता लेकिन आप नेत्रगोचर हैं, है। युक्तियों को ताक पर रखकर आप अवतीर्ण होते हैं हाँ। यही तो आपका अनुग्रह है परसों हमने कहा ना असंभव का संभव होना ही तो स्वर्ग है जी असंभव का संभव होना ही स्वर्ग है असंभव का संभव होना सर्ग है कैसे भगवान सदघन घन आनंद घन अवकाश शून्य और शब्द शून्य उनसे शब्द युक्त अवकाश युक्त या अवकाश प्रद आकाश की उत्पत्ति क्या है असंभव का संभव होना नहीं है क्या निश्चल स्पर्श शून्य आकाश से चंचल स्पर्शयुक्त वायु की उत्पत्ति क्या असंभव का संभव होना नहीं है निरूप वायु से निरूप वायु से रूपयुक्त तेज की उत्पत्ति असंभव का संभव होना नहीं है क्या नीरस द्रवता विहीन तेज से रस युक्त द्रवता युक्त जल की उत्पत्ति असंभव का संभव होना नहीं है क्या कौन सी युक्ति काम देगी किसी प्रकार से गंध शून्य द्रवता युक्त जल से गंद युक्त घन पृथ्वी की उत्पत्ति असंभव का संभव होना नहीं है क्या तो भगवान नेत्रों का विषय बनते हैं यही सज्जनों भगवान का विशेष अनुग्रह है उस पर विचार करना चाहिए एक विचित्र बात है अपने आप को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने जगत बनाया है जगत में ही रमण करने के लिए जगत नहीं बनाया हाँ भगवान से ही पूछना चाहिए कि आपने जगत क्यों बनाया हम अपनी बुद्धि लगावेंगे भ्रमित हो जाएंगे कोई भी नाम रूप हमको एक अरब वर्ष तक भटका देगा ये नाम रूप भटकाते नहीं तो अरबों जन्म से बाबा तभी में भटकते क्यों होते उपाय सो बताया भगवत स्वरूप में मनोवृत्ति रम सके इसीलिए तो भगवान ने जगत बतनाया क्योंकि निष्प्रपंच परमात्मा का प्रपंचन बिना प्रपंच के संभव नहीं है अध्या अभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्य लक्ष्य निष्प्रपंच परमात्मा का प्रपंचन कैसे होगा विज्ञान कैसे होगा तो सृष्टि का उल्लेख किया गया सृष्टि का अभिप्राय क्या है सृष्टा परमात्मा को देखना चाहिए न किंचित सष्टर कि ब्रह्मसूत्र भाष्य में भगवान शंकराचार्य ने लिखा सृष्टि परक श्रुतियों में वचनों में विज्ञान है सृष्टा परमात्मा के स्वरूप को लेकर श्रुतियों में कोई विज्ञान नहीं तो वरण करने योग्य परमात्मा है और कोई भी ऐसी वस्तु है थोड़ा विचार कीजिए जो नेत्र गोचर हो लेकिन मूल रूप उसका निराकार ना हो निराकार का साकार होना ही तो संसार है निर्गुण का सगुण होना ही तो अवतार है संसार है जीव पृथ्वी का मूल रूप क्या है निराकार है पानी का रूप मूल रूप क्या है निराकार है तेज का मूल रूप क्या है निराकार है उत्पत्ति के पूर्व क्या होगा पृथ्वी का स्वरूप क्या है अगर परमाणु रूप लें तो भी आँखों से देख लेंगे परमाणु को क्या <laughs> इसलिए विचित्र बात है अच्छा जब पृथ्वी पानी के रूप में रहती है तब पृथ्वी को देख लेंगे आँखों से क्या तो निराकार तो साकार होता ही है <laughs> निराकार का साकार होना निर्गुण का सगुण होना अव्यक्त का व्यक्त होना यही तो अवतार है तो यहाँ पर कहा गया इतनी बात गांठ बांध करके आगे का प्रवचन सुनना चाहिए कि भगवान ही वरण करने योग्य हो सकते हैं और एक विचित्र बात फलावसानम जगत और चिदावसान भोगा फलावसानम जगत चिदावसान ओ भगवान शंकराचार्य महाराज ने अपने भाष्य में लिखा जगत फलावसान होता है और सांख्य सूत्र है चिदा वसानो भोगा चिदा वसानो भोगा भोग क्या है चित्त पर्यवसाई होता है फलावसानम जगत एक विचित्र बात है एक चने से एक हजार चना प्राप्त करने के लिए क्या उपाय है कृषि विज्ञान खेती और कोई ढंग है क्या एक चने से एक हज़ार चना प्राप्त करना चाहें एक चने से एक किलो चना प्राप्त करना चाहें तो उसको कहाँ बोएंगे जो उसका तात्विक स्वरूप है उपादान कारण है पृथ्वी पानी ये सब तो मूल रूप से मान लीजिए बीज जो होता है पार्थिव पृथ्वी प्रधान होता है तो पृथ्वी का आश्रय जब तक बीज को नहीं मिलेगा तब तक, तक अंकुर आदि की प्राप्ति नहीं होगी और वो एक बीज अनेक नहीं हो सकता एक बीज अनेक नहीं हो सकता इसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न यह है कि यह जो जगत बना है क्यों बना एक विचित्र पहेली है क्या विचित्र पहली है इस पर पहले कह भी चुके और सामने के श्लोकों पर हम विचार करेंगे जगत एक विचित्र पहेली है प्रकृति जो है वो सुख दुख और मोह के रूप में परिणत होना चाहती है तो कैसे परिणत हो प्रकृति परमात्मा से अधिष्ठित होकर के और धीरे धीरे क्या होता है सज्जनों शरीर और पार्थिव प्रपंच की प्राप्ति हो जाती है मयाध्यक्षण प्रकृति सुयत सचरा तो विशेषता बढ़ती जाएगी तो विकार की वृद्धि होती जाएगी या नहीं एक दार्शनिक पहेली है विशेषता की पराकाष्ठा जहाँ होगी वहाँ विकार की पराकाष्ठा ही होगी क्योंकि प्रकृति का सबसे उज्जवल स्वरूप क्या है ये गुलाब का पुष्प प्रकृति का सबसे उज्जवल स्वरूप क्या है गुलाब का पुष्प उदाहरण के लिए ले लें गुलाब का पुष्प इसमें शब्द भी है स्पर्श भी है रूप भी है रस भी है गंध भी है प्रकृति का चरम परिणाम है न गुलाब का पुष्प ले लीजिए तो वह प्रकृति परमात्मा की कृति पर भी विचार करना चाहिए वो परमात्मा स्वयं को गुलाब के पुष्प के रूप में विकसित करने वाले हैं कैसे परमात्मा से अधिष्ठित प्रकृति होगी उससे महत तत्व फिर अहम तत्व फिर जाकर क्या होगा आकाश आदि की उत्पत्ति होगी शब्दारी तनमात्राओं की उत्पत्ति होगी उसके बाद स्थूल आकाश से लेकर पृथ्वी तक की उत्पत्ति होगी पृथ्वी का उज्ज्वल स्वरूप गुलाब के पुष्प के रूप में आवेगा तो दृश्य तो यह है और विकास ये इसमें विशेषता की पराकाष्ठा है क्योंकि शब्द भी है स्पर्श भी है रूप भी है रस भी है गंध भी है तो जहाँ विशेषता की पराकाष्ठा है वहाँ दो दोष भी इसमें है दो दोष क्या है एक तो कर्म का फल है इसलिए सीमित है सीमित है कर्म का जो फल होगा वो अल्प ही होगा नलपे सुख मस्ती दूसरी बात है विकार की भी पराकाष्ठा है विशेषता की पराकाष्ठा ही नहीं चरम कार्य है ना दर्शन शास्त्र में कार्य का नाम विकार होता है तो यहाँ पर पूर्णता भी नहीं है इसमें तो कर्म का फल होने के कारण यह स्वल्प है और जहाँ यह विशेषता की पराकाष्ठा को संजोए है वहाँ विकार की पराकाष्ठा को भी संजोए है तो असीम हो विशेषता की पराकाष्ठा हो विकार ना हो एक पहल देते हैं जैसे एक अमेरिका ने हमारे मठ के शिष्य प्राय उनकी माता तो शिष्या थी पूर्व शंकराचार्यों की वो गुरुग्राम गुरुगावा है ना बहुत बड़े इंजीनियर हैं व्यास जी गुजरात परंपरा के हैं आ जाइए भट्ट जी तो अमेरिका ने कहा देखो जी हमारे यहाँ लोग मिर्च खाना चाहते हैं मिर्च खाना चाहते हैं लेकिन धूली आदि से परहेज करते हैं यहाँ तो कुछ नहीं करते मक्खियाँ भिन भिनाती हैं, हैं। चीज़ खाते जाते हैं तो ये जो वृक्ष पर हरी मिर्ची होती है ना उसको पोछ के कोई ढोली इत्यादि ना रहे और उसका चूर्ण बना के हरे ही चूर्ण मिलना चाहिए उसी का चूर्ण बनाओ वो उनका बनाया हुआ यंत्र अमेरिका खरीदता है अमेरिका भी उनकी बुद्धि पर लट्टू है तो उन्होंने कहा पंद्रह दिन का समय मुझको चाहिए समस्या समझ गए ना दाल पौध में जो हरी मिर्चियां लगी होती है उसी का चूर्ण हमको चाहिए वही रंग होगा ना बाहर से रंग नहीं मिलाना उसी का चूर्ण चाहिए अब हरी मिर्च के चूर्ण कैसे बन जाए चटनी तो बना लो उन्होंने कहा हमको सोचने के लिए इस पहली को सुलझाने के लिए पंद्रह दिन का समय चाहिए उन्होंने कहा पंद्रह दिन ले लो पहले पैकेट उन्होंने मुझी को समर्पित किया मुझे क्या मिर्चा से लेना लेकिन प्रथम पैकेट उन्होंने कहा महाराज देखे मेरी सफलता भगवान कृपा से इसी प्रकार एक विचित्र पहली है विशेषता की पराकाष्ठा हो विकृति का गंध न हो विकृति का नाम ना हो हिंदी वाले गंध स्त्रिंग बोलते हैं विकृति की गंध ना हो विशेषता की पराकाष्ठा हो <सवतिया> और न्यूनता अल्पता नहीं हो कर्म का फल जो होता है वो तो स्वल्प होता है स्वल्पता नहीं हो माने अनंतता हो और विशेषता की पराकाष्ठा हो दो चीज और विकार विकृति की बात ही ना हो विकृति शून्य हो परिचिनता से रहित हो और विशेषता की पराकाष्ठा हो ऐसा तत्व ढूंढिए जी उसी का नाम अवतार तत्व हाँ सामान्य बात नहीं है ये नए नए वेदांती कहा से टपक पड़े पता नहीं। भगवान के विग्रह पर ही आगाज करते एक वे, एक वामती टीका हमसे पढ़ रहे थे हमारे शिष्य है गंडी स्वामी अब है बड़े अच्छे हैं तो शाहजहांपुर का पानी है तेज है वो तो हमसे वामती पढ़ने आए और आप ही से पढ़ते थे वो पहले और शास्त्री में पहले तो वेदांताचार्य के पहले उन्होंने कहीं से सुन रखा था कुछ पहला प्रश्न किया ईश्वर मिथ्या है ना अब मुझको तो बड़ा बुरा लगा हमने कहा महात्मा जी आपकी दृष्टि में आप मिथ्या हो या नहीं आपका शरीर मिथ्या है या नहीं प्राणमय कोष मिथ्या ये सब तो नहीं मान सकता ईश्वर इतने घटिया हैं कि आपके मिथ्या बनने के लिए तैयार हैं गुरु परंपरा से वेदांत पढ़ो पर गुरु परंपरा से वेदांत पढ़ो हमने कहाँ लिखा ईश्वर मिथ्या है आप तो बचन नहीं बताओगे हम तो उपनिषद में तीन जगह बता देंगे जहाँ लिखा है ईश्वर मिथ्या है जीवेश्वर दोनों मिथ्या हैं लिखा है लेकिन उसका अभिप्राय उपनिषद नहीं बोलेगी कोई गुरु बोलेंगे हंचदश हाँ, ये अप्रोक्षानुभूति में एक विचित्र पहली है भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आदावंते चयन नास्थी वर्तमाने पिता तथा एक नियम है नयत पुरस्ताद उतयन पश्चात भागवत में कहा गया अब प्रश्न उठता है कि घट बनने से पहले तो घट नहीं था घट आकृति रूप में और घट भंग होने के बाद भी उस रूप में तो घट नहीं रहेगा और बीच में है लेकिन मिट्टी तो पहले भी थी बीच में भी अंत में भी तो घाट की अपेक्षा मिट्टी सत्य है मृतकेत्य सत्यम और घट का कुछ शेष बचा तो नाम या फिर अर्थ के रूप में कुछ बचा तो उसका नाम है मिट्टी अब घट है मिथ्या मिथ्या माने एक रस न रहने वाला सीधी बात है डरने की बात नहीं तो कार्य है ना घट कार्य मिथ्या सिद्ध हो गया तो मिट्टी का कारण नाम मिट्टी की कारण संज्ञा सिद्ध हुई मिथ्या क्या कार्य की अपेक्षा कारण ना बेटा है तो किसी का नाम बाप पुत्र है तो किसी का नाम पिता तो मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या हो गई ना दृष्टांत में इसी प्रकार से ईश्वर की कारण ब्रह्म की कारण संज्ञा मिथ्या है शिखा के ध्वस्त होने पर सिखी ध्वस्त कहते हैं चोटी कट गई तो चोटी वाला कट गया इसका अर्थ क्या है <laughs> चोटी वाला कट गया इसका अर्थ क्या है? मर गया चोटी कटी विशेषण का नाश हुआ तो शिखा के ध्वस्त होने पर सिखी ध्वस्त का प्रयोग चलता है न इसी प्रकार कार्य के मिथ्यात्व से ब्रह्म के कारण संज्ञा ब्रह्म की जो कारण संज्ञा है उसका मिथ्यात्व निश्चय होता है तो हमने संकेत किया कि एक जटल जटिल परिस्थिति है जिसका समाधान अवतार ही है अगर ईश्वर जैसा वेदांत वेद कहता है परमात्मा का स्वरूप वैसे ही रहे तो ब्रह्मा जी की दृष्टि का विषय भी बन पावे क्या नहीं ना सदघन चिदघन आनंद घन कौन होगा उसका दृष्टा जी सदघन का दृष्टा कौन होगा चित्तघन का दृष्टा कौन होगा आनंद घन का दृष्टा कौन होगा लीजिए जी और नयायिकों के गुण पदार्थ थोड़े हैं ज्ञान सुख वहाँ गुण पदार्थ हो हैं एक बार आप ही ने प्रश्न किया था तो ये जो नयायिकों के द्रव्य गुण सामान्य विशेष संवाय ये हैं अभाव की तो बातें छोड़ दीजिए इन में से कौन पदार्थ होगा सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म एक पहली है वेदांत के एक शब्द को थामना भी दूसरे दर्शन के लिए कठिन पड़ता है सिद्धिकर जी जैसे ज्ञानम ब्रह्मा आनंदम ब्रह्म सुखमस्यात्मो रूपम योग तत्सुखम सुखम उड़ता यह ज्ञान क्या द्रव्य है द्रव्य है क्या ज्ञानम ब्रह्म द्रव्य नहीं कह सकते उसको गुण क्रिया जिसमें संवेद होंगे ना तो तो निर्गुण है निष्क्रिय है तो ब्रह्म में ज्ञान को द्रव्य नहीं नहीं कह सकते और किसी के आश्रित नहीं है तो गुण कैसे कहेंगे और कर्म तो पांचों नश्वर होते हैं पांचों प्रकार के तो कर्म कैसे कहेंगे ज्ञानम ब्रह्म में जो ज्ञान है द्रव्य गुण कर्म सामान्य तो है ही नहीं विशेष तो है ही नहीं अभाव की तो बातें छोड़ दीजिए अब क्या हुआ पूरा न्याय दर्शन भी ज्ञानम ब्रह्म को कैसे संभालेगा क्या वो जो ज्ञानम ब्रह्म है इसी प्रकार सुख भी सुख भी तो गुण विशेष है जी तब क्या प्रश्न होगा जो सुख रूप है सुखी नहीं सुख स्वरूप है उसको न्याय दर्शन भी क्या थामेगा अपने किस पदार्थ में सुख का अंतर्भाव करेगा क्योंकि तो हमारे यहाँ तत्व की परिभाषा की गई है जो निरपेक्ष हो निरपेक्ष हो उसका नाम तत्व आनंद गिरिजी ने कारिका भाष की टीका में लिखा निरपेक्ष का नाम तत्व है यहाँ पर यज्ञान तत्त्वम तो हमने संकेत किया जी वो परमात्मा जैसा है वैसा ही रहे तो ब्रह्मा जी के बस की बात भी है क्या कि वो अनुभाव्य बना ले अनुभव गोचर बना ले फिर हमारी आपकी तो बात ही नहीं और जब स्फुर्त न हो अनुभव्य ना हो अनुभव गोचर ना हो तो फिर बंधन की निवृत्ति कैसे हो इसीलिए ये जो अवतार है एक विचित्र रहस्य है वेदों का सार है इस पर अधिक न कह के, के हम जो भी बात कहें उसमें इतनी बात अनुगत है यह मान के चलनी चाहिए ताकि किसी के मन में यह ना हो जाए कि वेदांत वेदांत अवतार का कोई तो वर्णन ही नहीं, नहीं करते वेदांत वेदांत अवतार का कोई वर्णन नहीं करते हमने बताया कि विकार भी न सिद्ध हो विशेषता की पराकाष्ठा हो अल्पता छू न जाए ये तीन शर्तें रखी ऐसा कोई पदार्थ बताई विकार विशेषता की पराकाष्ठा हो और विकार हो नहीं और अपरिच्छिन्न हो अल्पता उसको छू न सके ऐसे किस पदार्थ को आप छूनेंगे अवतार ही विग्रह है अगर निर्गुण निराकार परमात्मा है अरे भैया चुपचाप चाप प्रवचन है सुनिए निर्गुण निराकार इसीलिए हमारे नीलकंठ महोदय ने नारायणम नमस्कृत्या नरंच नरोत्तम यह जो महाभारत में हर पर्व के प्रारंभ में मंगलाचरण है वह अवतार विग्रह को तुरीय तुरीय ईश्वर अंतर्यामी और हिरण्य विराट इन सबसे भी लक्षण बताया अवतार विद्रा इन सबसे भी लक्षण है नीलकंठ महोदय की टीका देखिए नारायणम नमस्कृत्या उदाहरण देते हैं ये जो फल होता है ना आम उसमें गुठली भी है ना पका हुआ परिपक्व आम निगम कल्प तरो गलितम फलम चुत परिपक्व आम पका हुआ आम वो जो आम है वो क्या चीज है जी? बीज से भी विलक्षण है या नहीं अंकुर से भी विलक्षण है या नहीं शाखा प्रशाखा पुष्प आदि से भी विलक्षण है या नहीं तो निर्गुण ब्रह्म जो है नीलकंठ महोदय की दृष्टि में और बिल्कुल ठीक है वेदांत की बात है वो तो बीज के उपादान पंचभूत के तुल्य मिट्टी के तुल्य है मिट्टी के तुल्य मान मिट्टी के मोल नहीं जैसे चने आदि का उपादान जो है तात्विक स्वरूप है पंचभूत मोटी भाषा में कि पृथ्वी मान लीजिए एक है पृथ्वी एक है अंकुरोत्पादनी शक्ति से युक्त चना का बीज जिसको बीज कहते हैं ये तीसरी चीज है अंकुर आदि और चौथी चीज क्या है जी शाखा प्रशाखा पुष्प पर्यत तो पाँचवीं चीज क्या है और चना नहीं मैं कह रहा हूँ यहाँ पर चना एक उदाहरण दिया आम ले लीजिए आम आम ही ले लीजिए रसाल पाँचवा फल है जो फल है वो बीज भी है या नहीं फल में बीज तो होता ही है फल बीज विनिर्मुक्त नहीं होता उसको सीधे तुरी भी नहीं कह सकते तुरी से भी कुछ विलक्षणता उसमें है और अंतर्यामी ईश्वर से भी विलक्षणता है ऋणगर्भ से भी विलक्षणता है और विराट से भी विलक्षणता है फल है ना तो मुक्त मुनि नाम मृग्यम किमप फलम देव की फल फाल का परम उत्कर्ष होता है फलावसान जगत दो प्रकार के फल होते हैं एक प्रकृति की परंपरा से फल हम्म एक प्रकृति की परंपरा से फल एक परमात्मा की परंपरा से फल अर्थात एक प्रकृति फल के रूप में परिणत होती है एक परमात्मा फल के रूप में विलसित होते हैं दो प्रकार के फल तो प्रकृति का फल क्या है सत्वगुण जो है वो सुख होकर फले सतुण सुख होकर फले रजोगुण दुख होकर फले तमोगुण मोह होकर फले इसके लिए ये कृषि विज्ञान है तो जैसे बीज को पृथ्वी में डालते हैं तब जाकर के उसका विकास होता है ऐसे प्रकृति जब परमात्मा से अधिष्ठित होती है ना मायाध्यक्षण प्रकृति मायाम तु प्रकृति में विद्या तब जाकर वो प्रकृति सुख दुख मोह के रूप में परिणत होती है फला वसानम जगत सृष्टि क्यों भोग की सिद्धि और अपवर्ग की सिद्धि दो विभाग है ना इसमें हम एक उदाहरण देते हैं क्योंकि चार पुरुषार्थों को दो ही में सन्निहित कर दिया भोग और अपवर्ग इसमें एक उदाहरण देते हैं उपनिषदों में कहा गया आ ईंधन दारू हमारे श्री जगन्नाथ महाप्रभु का नाम वेदों में ह्या है दारू ब्रह्म वेद में दारू ब्रह्म आज नीम के पत्ती पर लोग लोट है अमरीका आदि हमारे जगन्नाथ महाप्रभु नीम से ही बनते हैं विग्रह जब आषाढ़ अधिक मास हो और किस विग्रह में किस वृक्ष में नीम के जिस किस वृक्ष में जिस वृक्ष में अमुक अमुक चिन्ह होंगे उसी से जगन्नाथ जी का विग्रह बनेगा जिसमें अमुक अमुक चिन्ह होंगे स्वभाव से या नहीं कि अथौरया जी उसी से सुभद्रा जी का विग्रह बनेगा जिस नियम के वृक्ष में अमुक अमुक चिन्ह होंगे स्वभाव से उसी से बलराम जी का विग्रह बनेगा इतने दिन में ही टोही व्यक्ति घूमते हैं 200 व्यक्तियों की टोली होती है विभाजन होता इतने दिन में ही मिलते हैं वो वृक्ष सब दैवी प्रक्रिया से है तो हमने कहा दारू ब्रह्म भगवान है तो दारू के द्वारा जब आग की अभिव्यक्ति होती है तो दो वंश परंपरा चलती है न एक धुएं की परंपरा चलती है और दूसरी छिनगारी की परंपरा चलती है धुएं की परंपरा काष्ट जो आर्द्रता है गीलापन है उसकी परंपरा है वो उस परंपरा में है और चिन्हगारी अग्नि की परंपरा में फल दो होते हैं जी भट्ट जी दो फल होंगे एक प्रकृति फल देगी एक परमात्मा क्योंकि विरक्तों के लिए प्रकृति वो तो आएगा भी चित्रण भी कर देंगे पुरुषा चतुष्ट का जो स्वरूप हमने लिया था तो प्रकृति जो फल देगी वो तो भोग तक सीमित है सुख दुःख कर्मों, मो भिकार तो बड़े रसीले भी थे और बहुत अच्छा उन्होंने कहा भाई एक स्त्री का ही उदाहरण दे दे संख्य तत्व कम दी और भावती टीका में सारी प्रकृति का अध्ययन करना हो एक मान लो स्त्री का शरीर ले लें अब वो तीन फल देती है स्त्री स्त्री के विग्रह से तीन फल मिलता है पतिव्रता है अपने पतिदेव के सर्वथा अनुकूल रहने वाली है तो पति के रूप के लिए सुख रूप में फल देती है और सऊत सऊत को लेजिए दुख के रूप में फल देती है एक ही स्त्री है सऊत आएगी सामने तो दुख ले जाएगी पति आवेगा सामने आवेंगे तो सुख ले जाएंगे और जो उसको चाहता है कोई पुरुष स्वप्न में भी पतिव्रता उसको सुलभ नहीं है उसके लिए मोह के रूप में फल देती है अरे पति स्त्री की बात छोड़ दिए अपना शरीर लो जी जब भार हो जाता है, है हमने सोम जी से कहा कितना शरीर है तो उन्होंने कहा ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए एक सौ पाँच किलो हमने कहा दस किलो कम से कम करो भाई हमारे यहाँ जो तो तारतम्य है यहाँ जो शरीर दिख रहा है बच्चों बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है राजीव जी के कमरे में वो है तो हमसे कहा कि ने इस पर खड़े हो जाए हम खड़े हो जाए बच्चों के साथ खेलना भी है तो खड़े हो गए तो यहाँ निकला सतहत्तर किलो और राजीव जी का निकला सतासी किलो और बिरथरे जी जो हैं हमारे साथ उनका लिखना संतानवे किलो तो सोम से हमने तुम कितने किलो के हो शरीर के लिए एक किलो हमने कहा कम करो भाई सौ से कम करो तो समझ गए मोटा शरीर है दूसरों को भले ही अच्छा लगता हो बहुत मोटा तो अच्छा भी नहीं लगता और पंजाबी तो दुबले पतले कथावाचक को पसंद ही नहीं करते। कम से कम आधा तखत घेर ले तब कथावाचक मानते हैं, है और बड़ी विचित्र बात है हमसे एक भूल हो गई मूर्ख तो संसार में बन नहीं है जिस जिस विद्यालय में जाएंगे कितने योग्य वहां मूर्ख तो सिद्ध होंगे हमसे क्या हमने सोचा चार बार इनको बताया छिटफुट किसने कहा महाराज आपने आज फजीहत अपनी करा ली सोता डर के बारे कुछ नहीं बोले काना प्रारंभ हमने कहा क्या अपराध हुआ भाई आपने पुस्तक देख ली पुस्तक देख के बोलते तो आप कैसे विद्वान सिद्ध होंगे हमने कहा बाई बड़ी विचित्र बात है समझ गए वो अलग बात लेकिन यहाँ पर क्या है शरीर मोटा है उठाए उठता नहीं अपने लिए ही दुख अपराध हो गया या और हल्का फुल्का है और हमारे ये जो हैं इंद्रपाल जी कहते कोई 10 किलो संकल्प से हमको दे दे <laughs> क्योंकि वो 45 किलो के 10 किलो बढ़ाना चाहते हैं बढ़ता नहीं है किसी से संकल्प के रूप में लेना चाहते कोई देता नहीं और संकल्प करे तो चला भी नहीं जा रहा है वो युवावस्था चली गई ना आजकल वो संकल्प तो नहीं है कि मेरा दस किलो वजन इंद्रपाल जी को प्राप्त और कोई कहता दस किलो कोई वजन हमारा घटा दे लो जी अब हल्का फुलका शरीर है जैसे धानुका जी का है? उछलते हैं पुष्प के समान सुखप्रद हो गया और जब देखते हैं आ, तब क्या होता मोह आ कितना बढ़िया कितना कुरूप लो जी मोह हुआ या नहीं या शरीर भी तीन रूप में फल गया या नहीं प्रकृति का जो भी कार्य है वो तीन फल देगा हुँ? कभी सुख देगा कभी दुख देगा कभी मोह देगा फला वसानम जगत प्रकृति जो है परमात्मा से संश्लिष्ट क्यों होती है सुख दुख कर्मों के रूप में स्वयं को परिणत करने के लिए सृष्टि की कहानी हो गई फलावसान जगत और परमात्मा भी तो इसी से आवेंगे आखिर बीज से लेकर के फल पर्यंत जो बीज का उपादान कारण है पंचभूत उसकी अनुगति होगी या नहीं वो फल भी तो लगेंगे ही क्या अस्थि भाति सच्चिदानंद की अनुगति के बिना क्या होगा जी कुछ होगा अस्थि भाति प्री सन घटा सन पटा सं अस्थि भू अनुगति नहीं होगी तो कुछ होगा अब परमात्मा कैसे फलते हैं जी प्रकृति जो अति है वो तो इंद्रिय गोचर लीजिए गुलाब के रूप में पुष्प तो पुष्प भी टकराते हैं तो शब्द की उत्पत्ति होती है या नहीं और त्वक से स्पर्श का ग्रहण होता है या नहीं नेत्रों से रूप का ग्रहण होता, होता, होता है या नहीं एक दल गुलाब का रख दे पर रस का ग्रहण होता है या नहीं नासिका से गंध का ग्रहण होता है या नहीं ये तो अपना विशेषता की पराकाष्ठा इसमें सिद्ध है अब परमात्मा क्या फल फल प्रद तो हो जाएंगे कर्मानुसार किसी को सुख सुख दुख मोह के रूप में परिणत होगी प्रकृति और सुख दुख मोह के प्रदायक होंगे परमात्मा धाता सर्वस्व धातारम अचिंत्य रूपम भगवत गीता आठवाध्याय सबके कर्म फलों का विधाता परमात्मा ही तो अब अपने आप क्यों लेना चाहेगा कोई मौत अपने आप दुख क्यों लेना चाहेगा भग नहीं चाहेगा परमात्मा जब तक नियामक ना हो तिनका काल रूप में ताता काल जासु को दंड तब तक कैसे फल की प्राप्ति हो तो अब यह हो गया परमात्मा कैसे फलेंगे जी वो परमात्मा का फलना क्या है श्री कृष्ण रूप में कृष्णात् परम किम तत्व हम न जाने। वो फल जो है उसमें उपादान भी है और बीज से भी विलक्षण है।, है बीज से भी विलक्षण है अंकुर से भी विलक्षण है पत्र पुष्पादि से भी विलक्षण है उसमें रस भी है और अंकुरोत्पादनी शक्ति आदि बीज भी है तो ये फल रूप में है ये फल श्री कृष्ण कौन है फल इसीलिए कहा गया जन्म गुह भगवतो ये प्रयो नातिया दुख ग्रामाद विमुचियतः कम से कम भगवान के जन्म कर्म का स्मरण कीजिए साक्षात निरावरण ब्रह्म है भगवान हमारे गुरुदेव कहते थे सर्वम खुलु इदम ब्रह्म गदा भी ब्रह्म है या नहीं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्ति सर्वम खलु इदम ब्रह्म वासुदेवा शर्मिति सब ब्रह्म हो गया फिर श्रीकृष्ण ब्रह्म में और गधा रूप ब्रह्म में माने तुलना नहीं कर रहे लेकिन सत्य तो है गुलाब रूप भी ब्रह्म है गाय भी ब्रह्म श्री कृष्ण भी ब्रह्म फिर क्या अंतर हुआ हम भी ब्रह्म ब्राह्मण भी, भी ब्रह्म क्षत्रिय भी ब्रह्म वैश्य भी ब्रह्म सर्वम खल विदम्ब ब्रह्म में कुछ नहीं बचा ना जो भी मलिन पदार्थ है शुभ पदार्थ है अशुभ पदार्थ है सब नाम लेना उचित हो या ना हो लेकिन सब पदार्थ आ गए न सर्वम के बाहर क्या चीज है बाहर तो ब्रह्म ही है ना? सर्वम खल विदम ब्रह्म में ब्रह्म ही सर्व के बाहर है बाकी तो सब कुछ आ ही गया प्रकृति तो से लेकर पार्थिव प्रपंच तक तो गुरुदेव कहते थे सब धन बसेरी नहीं भगवान श्री कृष्ण निरावरण ब्रह्म है वो निरावरण ब्रह्म है ये सब सावरण ब्रह्म है निरावरण ब्रह्म ने क्लेश कर्म विपाक आशय के बिना ही प्रकट उच्छलित ये हुआ निरावरण ब्रह्म है जैसे अग्नि तत्व अपने गुण के साथ दाह प्रकाश के साथ प्रकट हो जाए तो निरावरण ही तो है ना निरावरण अग्नि है उसी प्रकार भगवान का रूप जो है निरावरण ब्रह्म है बाकी सब सावरण ब्रह्म हैं इसलिए जिस किसी के भजन से साक्षात कल्याण नहीं हो सकता और भगवत विग्रह की विशेषता आपने बताई कि विकार रहित अनंतता संपन्न और विशेषता की चरम सीमा जिसमें हो वही अवतार पदार्थ है नैकों की दृष्टि से विचार करें आप तो को तो या वाक झटपट मिल गया लेकिन इस पर मनन करने में श्यामाचरण जी जानते होंगे आप सब विद्वान हैं हमको कई वेदांतियों से भिरना पड़ा उन्होंने कहा शंकराचार्य होकर अवतार को इतना महत्व देते हमने कहा युक्ति लीजिए अभी वो युक्ति नहीं देंगे युक्ति लीजिए आप विकार सिद्ध कीजिए भगवत विग्रह कार्य कोटिका सिद्ध कीजिए भगवत विग्रह तो कैलाश के महामंडलेश्वर जी जब मैं बोल रहा था वहाँ गीता भवन में बड़े चाव से बैठकर क्योंकि तो शंकराचार्य के मुंह से यह निकले कि भगवत विग्रह विकार रहित है विकार तुलसीदास जी ने तो कह दिया चिदारंदमय दे तुम्हारी विगत विकार तो शंकराचार्य कोई कहे कि कहें कि भगवत विग्रह कार्य कोटि का नहीं होता कार्य ही तो विकार है कार्य रहित तो भगवा विग्रह है और कैसा है तो कोई आपत्ति नहीं की पूज्य श्री रामदेव जी महाराज नया परिचय था मैं प्रशंसा कर रहा हूँ निंदा में स्वप्न में भी नहीं कर सकता और निंदा तो किसी के नहीं कर सकता क्योंकि संसार निंदा के लिए नहीं बना है वरन के लिए भी नहीं बना है यहाँ तो निंदा स्तुति की बात ही नहीं है एक बार हम अवतार पर बोले तो उन्होंने खंडन कर दिया पूरा खंडन कर दिया ये कैसे होगा परंतु गुणग्राही महापुरुष दूसरे दिन हमने फिर अपना शुरू किया ताम बाद में बड़े दत्तचित्त होकर उन्होंने सोचा तीन चार दिन एक्रम चला कि हठ पर पड़ गया अब पूर्वक सिद्ध कर रहा है अवतार विग्रह की दिव्यता दिव्यता तो भी मानते थे लेकिन जैसा हमने कहा अंत में उन्होंने भरी सभा में सारे तथ्यों को और युक्तियों से कह दिया बिल्कुल ठीक बात तो हमने संकेत किया कि अब भगवान फलते हैं ब्रह्म फलताहे है का मतलब क्या है वो साकार से राम कृष्ण के रूप में अवतीर्ण होता है यही ब्रह्म फल है वहाँ प्रकृति फलती है सुख दुख मोह के रूप में फलावसान जगत अगर संसार ही ना होता तो ब्रह्म कैसे फलता और प्रकृति कैसे फलती ये संसार का प्रयोजन क्या है प्रकृति सुख दुख मोह के रूप में फले और परमात्मा अवतार विग्रह के रूप में फले अब इससे अधिक तो अभी नहीं कह सकते हाँ अब सुना रहे केदारनाथ जी को कि एक ब्रजवासी रूठ जाए तो मुझे बहुत कष्ट होता है और मैंने रूठ वो रूठे ऐसा कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं किया कोई भी ब्राह्मण ब्रजवासी रूठ जाए अच्छा नहीं लेकिन मैंने कहा कि जो भी मैं प्रवचन करूँगा उसके पीछे इतना भाव अनुगत होगा अपन इसी को रोज कहता रहूँगा तो भागवत में यही नहीं है और कुछ भी है वो रह जाएगा हमारी लाचारी समझें आगे चलिए एक तद रूपम भगवतो ही अरूप से अरूप का रूप है ये हरीब विचित्र बात अरूप का रूप है ये चिदात्मना चिदात्मा का स्वरूप है ये माया गुणेर विरचितम महदादि भीत्मनि ये किसके लिए का ये तद रूपम विराट स्वरूप का वर्णन है अरूप परमात्मा ही विराट रूप में विलसित हो रहा है परमात्मा ही अचित सरीखा परिलक्षित हो रहा है यह अर्थ हुआ स्थूल रूप का वर्णन है माया गुणेर विरचितम महदादि भी माया के जो सत्व रजस तमस उसके द्वारा भगवान का यह विग्रह प्रकट हुआ है क्या मतलब है जैसे बादल का बनना और बिगड़ना दोनों वायु के अधीन है इसी प्रकार भगवान के अधीन शक्ति होती है ना तो भगवान विग्रह हो जगत हो जीव हो तीनों की अभिव्यक्ति तो शक्ति के अधीन है ना तो माया के गुणों से ये महदादी क्रम से पार्थिव प्रपंच जो स्थूल रूप है ये बना है महदादी तो सूक्ष्म है लेकिन महत्व ही नहीं होते तो अहंकार कहाँ से होता अहंकार ही नहीं होता तो शब्दादि होते तो भूत कहा से होते भूत ही नहीं होते तो पांच भौतिक कहां से होता यथानभसी मेघो घव प्रेणुर्वा पार्थिव निले एवं द्रष्टर दृश्यत्व आरोपित मुद्धि भी लीजिए स्पष्ट क्या होगा जैसे मेघ मंडल आरोपित है किस में नभ में यथा गगन घन पटल निहारी झा पे कुबिचारी तुलसीदास ने गाली दे दी गगन घन पटल को निहार कर मेघ मंडल को निहार कर कोई कहे कि सूर्य को ढक लिया इस बादल ने तो कुबिचारी और फिर आकाश को ढक लिया ये कहे तब तो कुचार की पराकाष्ठा है यथा नभस मेघ मेघ मंडल जो है जैसे आकाश में परिलक्षित होता है वो आकाश का गुणधर्म है क्या आकाश में आरोप तो उसका है रेणु वेणु व पार्थिव निले हा? अच्छा पार्थिव जो रेणु है धोली इसका वायु में आरोप होता है लेकिन वास्तव में तो वायु के साथ धोली का क्या संस्पर्श होगा ये एवं द्रष्टर दृश्यत्म आरोपितम अबुदि भी जिनके हृदय में परिपक्व मेधा शक्ति प्रज्ञा शक्ति नहीं है अविवेकी हैं उन्होंने दृष्टा में दृष्यत्व का आरोप कर रखा है इसलिए दृश्य का तात्विक स्वरूप अदृश्य ही होता है द्रष्टा ही होता है प्रत्येक वाणी का अर्थ वक्ता ही होता है हाँ प्रत्येक वाणी का घट हमने कहा तो मालूम पड़ता है कि घट अर्थ हो गया बहुत सूक्ष्मता से विचार करें वक्ता ही हर वाणी का अर्थ होता है हर दृश्य का स्वरूप दृष्टा ही होता है हम्म ये हुआ अतः परम जीव की यहाँ पर परिभाषा दी जा रही है अतः परम यद्यक्तम अव्यूढ़ गुणव्यूहितम अध वस्तुत्वात सजीव य पुनर्भव यह स्थूल प्रपंच का हमने वर्णन किया उसके आगे अव्यक्त कोटि का अव्यक्त माने जो पंच इंद्रियों का विषय न हो यहाँ पर वो जो अव्यक्त कोटि का सूक्ष्म प्रपंच है वही वृष्टि में सूक्ष्म शरीर है सांख्यों की प्रक्रिया में थोड़ी एक विचित्र बात होती है अपीकृत पंचभूतों का विनियोगख्यों के यहाँ सूक्ष्म शरीर की रचना में बिल्कुल नहीं होता उनके यहाँ तो हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ सूक्ष्म शरीर भौतिक है ना सांख्यवादी अभतिक मानते हैं तो पंच तन का विनियोग पंच स्थूल भूतों की उत्पत्ति में ही होता है सूक्ष्म शरीर को वो छूती नहीं है तन्मात्राएं, तब यहाँ हुआ कि भगवान का या जो सूक्ष्म रूप है जिसमें महत्तत्व व्यष्टि में बुद्धि अहम तत्व और मन भी है अंतःकरण के तीन ही विभाग होते हैं सांख्यों के यहाँ और भागवत प्रस्थान में चार विभाग होते हैं चित्त भी लिया जाता है क्योंकि चित्त का सर्व से ऊँचा स्थान है भागवत में चैत्य अंतर्यामी की सिद्धि चित्त के बिना कैसे होगी तो जब तक चित्त अध्यात्म में ना चैत्य का प्रवेश नहीं होगा तो विराट में जीवनी शक्ति कहाँ से आवेगी उसके साथ ही क्षेत्रज्ञ होता है तो जीवत्व की सिद्धि और अंतर्यामी की अभिव्यक्ति चित्त के अधीन है इसलिए भागवत प्रस्थान में चतुर्व्यूह की सिद्धि के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार का ग्रहण किया गया ये सब सूक्ष्म विषय है इसको नहीं छुएंगे अधिक तो यदा यद्यक्तम अव्यूढ़ गुण गुणव्यूहितम वास्तव में उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध सूक्ष्म शरीर में कहा है शब्दादि नहीं है इसलिए कहा गया कि यही सूक्ष्म शरीर है और अदृष्ट अश्रुत है अदृष्ट भी है सूक्ष्म शरीर को देखा है क्या किसी ने अतन्द्रिय नेत्र को देखा है क्या आज ही चर्चा चल रही थी वो रामचेतन जी ने कुछ पूछा पांच मिनट सात मिनट रह गया है शब्द भी निरूप है या नहीं आंखों से जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं ये बात कब तक टिकेगी शब्द निरूप है या नहीं स्पर्श निरूप है या नहीं रूप निरूप है या नहीं गुण में गुण नहीं होता या तो नहीं आई बैठे हैं रूप भी निरूप है जी, गुण, में गुण नहीं होता आप या हम नेत्रों से रूप देख सकते हैं लेकिन रूप अपने आप में निरूप होते हैं शब्द भी निरूप स्पर्श भी निरूप रूप भी निरूप और रस तो निरूप है ही और गंध तो निरूप है ही सुख दुख तो निरूप है ही फिर भी इन सब का अस्तित्व मानते हैं या नहीं यह जो आग्रह है कि आँखों से देखेंगे तब मानेंगे कितने क्षण यह आग्रह चल सकता है पेट में दर्द है आँखों से देख लीजिए <laughs> आँखों से देख लीजिए हाँ। किसी ने चाटा जर दिया अब वेदना हो रही है आँखों से देख लीजिए तब मानिए सुख है आँखों से देख लीजिए तब मानिए तो इसका अर्थ क्या हुआ जी शब्द भी निरूप स्पर्श भी निरूप रूप भी निरूप रस भी निरूप गंध भी निरूप फिर भी इनका अस्तित्व माना जाता है सुख भी निरूप दुख भी निरूप और जीव क्या है जीव क्या है हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक रहस्य बताया हजारों रहस्य बताया उनकी कृपा है एक रहस्य बताया कि शरीर को ही जो आत्मा नहीं मानते जितना विशिष्ट शरीर को ही उनके यहाँ एक बड़ी विचित्र बात है भगवान जीव को भी रचते हैं ना जब प्राणी होगा इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि जीव को शरीर प्रदान करेंगे यही तो रचना हुआ प्राणियों की रचना होती है जीव तो कार्य है नहीं प्राणियों की रचना होती है प्राणी को जब जीव कहेंगे तो प्राणी भी साकार जीव साकार हो जाता है साकार शरीर के योग से अपने आप में यहां कहा गया कि सूक्ष्म शरीर जो है वो क्या है अदृष्ट और अशुद्ध भी है देखा नहीं है और कानों से कैसा है नीला पीला ऐसा सुना भी नहीं है स जीवो युनर्भवा उसी को लेकर जीव की अभिव्यक्ति होती है जीव का अभिव्यंजक जो है वो सूक्ष्म शरीर ही होता है व्यक्ति स्थूल शरीर नहीं होता इस पर एक बहुत बढ़िया पंचदशीकार मेरी बात तो सुन लीजिए ना जाते तो भी सुन तो लीजिए अवसर पर कभी काम दे हम एक अपना अनुभव बताते हैं पूज्य गुरुदेव बोलते थे मैं बिल्कुल अत्यंत प्यासे के समान उनके वचनामृत को पीता था जब उनका श्री विग्रह नहीं रहा उनके एक एक वचन के आधार पर एक एक ग्रंथ की गुत्थी खुल गई सुना हुआ काम देता है अवसर पर हाँ सुना हुआ काम देता कोई भी विद्या जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मैं तो केवल दसवीं तक गणित पढ़ा हूँ उससे आगे तो उधर की पढ़ाई को मैंने हाथ जोड़ दी लेकिन दसवीं तक के गणित में प्राइमरी तक के केवल रह गए हृदय में बाकी तो सब भूल गए साइन थीटा थीटा ये सब सबसे भूल गए टिग्नोमेट्री सब सब भूल गए अलजेवरा सब भूल गए केवल जोड़ घटा गुणा भाग सामान्य रूप से याद है लेकिन उतनी विद्या का संबल होने पर भी गणित पर एक ग्रंथ भगवत कृपा से लिखा जो जापान और जर्मनी को भी चकरा देने वाला ग्रंथ है और विश्व के मूर्धन गणितज्ञ ने कहा है कि पंद्रह बीस वर्ष इस ग्रंथ को समझने में लगेंगे और भविष्य में हजारों अनुसंधान इस ग्रंथ पर होंगे वैदिक गणित तो हमारे यहाँ का है ही एक स्वस्तिक गणित दो गणित और लिखना है हमने ये कहा कि थोड़ा भी ज्ञान होता है अवसर आने पर चमकाने में विद्या को बहुत महत्वपूर्ण होता है तो सुनना चाहिए अब सुनने की बात क्या है सुनने की बात यह है कि जड़ और चेतन का, का विभाग जो है परमात्मा सापेक्ष नहीं है है ना मुर्दा में परमात्मा है या नहीं जो परमात्मा को व्यापक मानते हैं बुरा मत मानिए मुर्दा में परमात्मा तो कास्ट तो अच्छा में परमात्मा है या नहीं अच्छा पूर्वीमांसकों का आत्म तत्व व्यापक है या नहीं भले ही अनंत हो अनंत माने असंख्य हो का आत्म तत्व व्यापक है या नहीं वैशेषिकों का आत्मतत्व व्यापक है या नहीं योगियों का आत्मतत्व व्यापक है या नहीं सांख्यों आत्म का आत्म तत्व व्यापक है या नहीं भगवान शंकराचार्य आत्म आत्मा को व्यापक मानते हैं या नहीं श्री रामानुजाचार्य इत्यादि जो वैष्णव महाभाग हैं मुक्ति दशा में आत्मा को के ज्ञान को व्यापक मानते हैं और श्री वल्लभाचार्य मुक्ति दशा में आत्मा को ही व्यापक मान लेते हैं यह सिद्धांत हुआ अंतोगत्वा ज्ञान को लेकर या स्वरूप ले को लेकर आत्मा की व्यापकता सर्व सिद्धांत यहाँ जो ये जो वैदिक प्रस्थान में मान्य है तो अब हम अपनी दर्शन की दृष्टि से कहते हैं मुर्दा और काष्ट में भी आत्मा तो है जीव नहीं है क्योंकि अभिव्यंजक सूक्ष्म शरीर नहीं है पुर्यस्तक नहीं है हाँ विद्युत की विद्यमानता तो तार में है लेकिन जहाँ बल्ब है वहाँ वो विद्युत प्रकाश जहाँ बादल है व्यापक विद्युत की वहाँ अभिव्यक्ति होगी इसी शरीर में अगर फिर पुरियस्तक का प्रवेश हो जाए तो फिर जीव की अभिव्यक्ति हो जाएगी पुर्यस्तक छोड़ दे शरीर को जीव सब हो जाएगा इसीलिए कहा बार बार शरीर को ग्रहण करने वाला त्यागने वाला और शरीर के नाश से स्वयं नष्ट ना होने वाला और देह के भेद से जिसमें भेद की पहुँच ना हो भले ही जीव को अणुपरिमाण परिमित माना जाए लेकिन देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं है और देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं है यह तो सिद्धांत जागृत में यह शरीर है स्वप्न में कोई और शरीर मिलता है अब तक करोड़ों शरीर हम आप छोड़ चुके तो देह में तो भेद हो गया ना लेकिन छोड़ने वाला जीव तत्व में तो भेद नहीं हुआ न तो सजीवो युनर्भव पुनर्भव की प्राप्ति जिससे होती है वही जीव है तो सूक्ष्म शरीर अब आगे कहते कारण शरीर का जो हमने उल्लेख किया था जीवन की परिभाषा जो हमने दी थी वो कोई बाहर के वेदांत ग्रंथ से लाकर दी हो भागवत में न हो ये नहीं यहीं पर लिखा यत्रे में सदसद रूपे प्रति सिद्धे स्व संविदा अविद्यात्मनिक तद ब्रह्म दर्शनम जीवन दर्शनम यहाँ है ब्रह्म दर्शन यत्र असत रूपे सदसत सद रूपे बड़ी विचित्र बात संख्यों के यहाँ सत असत ख्याति की प्राप्ति होती ये ये सत असत सदसत शब्द जो है एक तो सत कहते हैं व्यक्त को असत कहते हैं अव्यक्त को है ये भी अर्थ चलता है ये कार्य और कारण कारण में कर्ण रूप यहाँ पर है ये सत्य सत्य दोनों रूप प्रति सिद्धे मान स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप सत्य असत सत्य माने जैसे अब ले नयायिकों और वेदांतियों में कहीं कहीं अंतर भी पर बहुत अंतर है लेकिन कई जगह जैसे मूर्ता मूर्त शब्द आया वेदार्णिक उपनिषद में तो वेदांतियों के यहाँ मूर्त की परिभाषा और है और नयायिकों के यहाँ मूर्त की परिभाषा और है वेदांतियों के यहाँ अमूर्त की परिभाषा और है न्यायिकों के यहाँ अमूर्त की परिभाषा और है तो हमारे यहां तो निरूप का नाम अमूर्त हो जाता है निरूप का नाम अमूर्त हो जाता है रूपयुक्त का नाम मूर्त हो जाता है उनके यहां जो परिचिन हो क्रियायुक्त हो जो परिचन्न होगा वो क्रियायुक्त होगा उसका नाम मूर्त है तो पंचभूतों पर विचार किया गया पृथ्वी जल, जलते दोनों पक्ष में मूर्त है वेदांति तो नहीं रूपयुक्त होने के कारण मूर्त मानेगा और नैयायिक क्रियाशील होने के कारण वायु उनके यहाँ अमूर्त है हमारे यहाँ मूर्त हम वायु उनके यहाँ मूर्त है क्योंकि परिच्छन है वायु के परमाणु होते हैं और हमारे यहाँ अमूर्त है क्योंकि निरूप है तो परिभाषा परिभाषा अपनी अपनी आकाश फिर दोनों के यहाँ अमूर्त हो जाते हैं आकाश दोनों के यहाँ अमूर्त हो गए तो हमने एक संकेत किया कि यहाँ पर त्रे में सत असत सदसद सद रूपे माने स्थूल सूक्ष्म में दोनों ही रूप प्रतिषिद्धे स्वसंविदा स्वसंविदा माने दृष्टा जीव आत्मा को अपनी संवित माने स्वरूप विज्ञान समाधि संबित उत्पत्ति पर जीविकता प्रति स्वरूप संबित स्वरूप विज्ञान के द्वारा जब दोनों का प्रतिषेध हो जाता है यही प्रवचन को विराम देते हैं कल कहा था ना कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होगा स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रपंच प्राप्त हैं तब प्रतिषेध होगा ना किसमें में प्रतिषेध होगा आत्मा में प्रतिषेध होगा किससे प्रतिषेध होगा स्व संविदा ज्ञान से प्रतिषेध होगा तो जहाँ ये स्थूल सूक्ष्म जो है शरीर ये क्यों है लक्ष्मण अनुमाप है इसी भागवत में आया ये जो सूक्ष्म शरीर करनात्मक है ना कोई भी करण होता है तो कर्ता का अनुमापक होता है करण होगा कर्ता का अनुमापक होगा तो ये जो करणक ग्राम रूप सूक्ष्म शरीर है वो लक्षण अनुमाप ही आत्म तत्व का अनुमापक है कोई ना कोई इनका प्रयोगता होना चाहिए वो प्रयोगता इनके अतिरिक्त और इनसे भी सूक्ष्म ही होना चाहिए इन सब दृष्टियों से अनुमान में ये सहयोगी होते हैं अविद्यात्मनिकृत्य कारण शरीर हो गया ना सत्य माने स्थूल असत्य अर्थ यहाँ पर सूक्ष्म और ये दोनों का कारण अविद्या है वही कारण शरीर अविद्यात्मनिकृत तद ब्रह्म दर्शनम सार क्या निकला स्वरूप संवित के द्वारा अविद्या मूलक स्थूल सूक्ष्म शरीर का जब प्रतिषेध कर दिया जाता है और अविद्या का भी प्रतिषेध हो जाता है रज्जु विज्ञान से रज्जु का ज्ञान प्रतिसिद्ध हो जाता है तब जो स्वरूप रहता है वही ब्रह्म दर्शन है वही जीवन दर्शन है वही जीव की कृतार्थता है लेकिन इस घाटी तक पहुंचने के लिए एक ही उदाहरण देते हैं आद्यंत ये क्षीर सिंधु का मंथन हुआ जी इसमें भगवान विष्णु का अनुग्रह ना होता तो कक्षप रूप में कौन बने अच्छा बुद्धि कि इन्होंने अधिक असुरों को भी मिला लो कक्षप रूप में कौन बने और गरुड़ जी उनके वाहन भगवान आज्ञा ना देते तो और राजीव जी को मैं आज्ञा दूंगा तब तो किसी को कुछ हे बात तो गरुड़ जी को तो आज्ञा भगवान की प्राप्त हुई ना लाए कक्षप रूप में भगवान मोहिनी का अवतार न लेते और धन्वंतर के रूप में भगवान न आते आरंभ से देखें तो भगवान विष्णु के अनुग्रह के बिना क्षीर सिंधु का मंथन होना अमृत मिलना और देवताओं के उधर तक जाना संभव था क्या इसी प्रकार जीव का उद्धार जो है आरंभ से लेकर देखें तो बिना भगवान के अनुग्रह के कुछ भी संभव नहीं एक कदम भी जीव खिसक नहीं सकता है लेकिन अंत में बात यह है तुलसीदास जी महाराज को याद करके आज के प्रवचन को विराम देते हैं दोनों पक्ष का सामंजस्य भागवत और अध्यात्म रामायण संवाद शैली अध्यात्म रामायण की और तत्व शैली भागवत और अध्यात्म रामायण दोनों की यही तो रामचरितमानस में विशेष है वैसे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यट विशेषकर उमा महेश्वर संवाद लिया अध्यात्म रामायण और अध्यात्म सामग्री ली और ऋतु आदि का सब वर्णन भागवत क्या है एक प्रकार से विशद अभिप्राय ही रामचित मानस के द्वारा प्रकट है और ब्रह्मसूत्र भाष्य सब उदाहरण ही देते हैं यहाँ रामायण भी बहुत है विषय करण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता ठीक है अब वो जो है देवता के प्रकाशक जीव हैं अब ये ब्रह्मसूत्र का एक प्रकरण नहीं सदा है कैसे लगा लेगा कोई रूपम दृश्यम लोचनम दृक्त तदश्यम दृक् मानसम दृश्य धीवृतः साक्षी दृगे थे यहाँ अधिदेव का वर्णन नहीं तुलसीदास जी ने कह दिया आदिदेव का प्रकाशक जीव होता है देवता भी जीव से प्रकाशित होते हैं ये ब्रह्मसूत्र का सार है मैं भानती पढ़ रहा था तो बहुत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी को समझने के लिए बहुत विशद अध्ययन चाहिए भानतिकार ने दस पंक्तियों में साधन साधिक का निरूपण किया उसका सार तुलसीदास जी ने लेके क्या लिख दिया धर्मते ते योगते योग ते ज्ञान ज्ञान मोक्षा इसकी व्याख्या भांति में मिलेगी अन्यथा मिलेगी नहीं विस्तार पूर्व वहां से लेकर के उन्होंने पंक्ति जर दी तो हमने एक संकेत किया सर क्या संकेत किया कि भगवान के अनुग्रह तुलसीदास जी महाराज ने क्या लिखा सोई जाने जे, देह जयी देह जान आई ये क्या है जी भक्ति और भगवान का भजनीय का महात्म नहीं है क्या सोई जाने वही जान सकता है जानता है जिसे आप जना देते हो ये क्या हुआ भजनीय परमात्मा और भक्ति का उत्कर्ष लेकिन ज्ञान का उत्कर्ष जानत तुम ही तुम ही हो जाए कितना सामंजस्य है? लेकिन जहा ज्ञान जो भगवान की कृपा से प्राप्त है उसका वैभव क्या है कि आपको जानने वाला आप ही हो जाता है यही जाने जग जायी हेराई जागे जथा सपन भ्रम जाई, तो भक्ति का कितना उत्कर्ष भजनी परमात्मा का सोई जाने हमारे से से गुरुदेव उपनिषद पढ़ाते पढ़ाते थे थे बार बार कहते थे सारी बात है लेकिन भगवान का जब संकल्प होता है या जीव निरावरण हो जाए इसका चिजटक ग्रंथि भेदन इसकी चिजटक ग्रंथ ही भेदन हो जाए वो अनुग्रह को मत भूलो अपने गुमान पर आगे बढ़ने का प्रयास मत करो भगवान का अनुग्रह कृतोपास्ति के लिए तत्व ज्ञान सुलभ होता है या नहीं इसलिए आज के प्रवचन का सार यह निकला अविद्यात स्थूल सूक्ष्म शरीर में तादात्मापन्न चेतन का नाम जीव है स्थूल शरीर को सूक्ष्म कारण शरीर से युक्त होकर जीव छोड़ देता है और समय समय पर ग्रहण भी कर लेता है जब भगवत कृपा से भक्ति प्रगल्भ होती है तब तत्व का अपने स्वरूप का बोध होता है स्वसंविदा अपने स्वरूप की संविध प्राप्त होती है उसके प्रभाव से अविद्या और अविद्या के कारण जो सूक्ष्म स्थूल शरीर की जीवों को प्राप्ति है वह सदा के लिए निवृत्त हो जाती है तब जीव मुक्त होकर अवशिष्ट रहता है यही जीवन की सफलता है यही जीवन दर्शन है श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहतिया भारत प्रवचन भी सुनिए और देश कहाँ जा रहा है उस पर भी विचार कीजिए अब देखो बौद्धों ने दावा ठोक दिया जैनियों ने दावा ठोक दिया मुसलमान ने दावा पहले ठोका था हिंदुओं का तो दावा थे ही अब चार लड़ते रहेंगे ये कौन से न्याय है खुदाई इसका मतलब है उसको बाबरी मस्जिद मान करके न्याय दिया गया जब उसमें गुंबजें थी फिर क्या हाथ कंगन को आरसी क्या उस गुंबज गुंबज तो मंदिर में वो सब को छोड़ कर अब चार कोर्ट के नाम पर ये चार दल मरेंगे आपस में हिंदू मुसलमान जैन और बौद्ध चार टपक पर अंत में निर्णय कहाँ जाएगा यहाँ मस्जिद बने यहाँ मंदिर बने यहाँ जैनियों का जैनों का स्थान बने यहाँ बौद्धों का स्थान बने बाहर न्याय न्याय के नाम पर सर फुर के मरवाओ न्यायालय को कह देना चाहिए हमारे अधिकार की सीमा के बाहर की गुत्थी है ये न कह के सरकार चाहती है कि न्यायालय पर दोष मरें या गुण मरें हम बच जाएं सब अपने दायित्व से भगे जा रहे हैं न्यायालय चाहता है कि हम भी ऐसे ही आए गुत्थी डाल दें कि 10 प्रधानमंत्री और 10 पुस्त तक वो गुत्थी चलती रहे ये कोई समाधान है इसीलिए पूरा अब हिंदुओं की स्थिति क्या है मरो पहले है भगो मुसलमान कम्युनिस्ट या क्रिश्चियन बन जाइए कुछ दिन जीवित रहेंगे दूसरा क्या है हिंदुओं के लिए मरो आत्महत्या करके मरिए देखो ना बंबई में बम फोक दिया ना या उग्रवादियों के चपेट में आके मरिए रघुनाथ मंदिर भी मैं गया था जिस दिन आगपुर में हुआ उसके ठीक तीसरे दिन रघुनाथ मंदिर पहुंचा अठारह साल के एक युवक ने हनुमान जी को खत्म माना विग्रह को खत्म कर दिया वाल्मीकि महर्षि को ख़त्म कर दिया राम जी के धनुष कहने में भी बहुत कष्ट होता है और गोली पार हो गई भगवान राम के धनुष भी भंग कर दिया एक उग्रवादी ने अब महतों को मार के फिर मरा तो क्या मरा ये जो अक्षरधाम पर आक्रमण हुआ था उसके बाद में अक्षरधाम भी गया जी सरकारी खर्चे से नहीं अपनी ओर से वहाँ एक बाईस साल के एक पच्चीस साल के युवक ने कितने व्यक्तियों को मार दिया और क्या क्या उत्पाद कर दिया तीन मंदिर हिंदुओं के हिटलिस्ट में हैं और पाकिस्तान में सब नक्शे बनाकर भेज दिए गए हैं एक एक करके तोड़े जाएंगे अब हिंदुओं के लिए दूसरा रास्ता है मरिए उनके हाथ मरिए आत्महत्या करके मरिए तीसरा हिस्सा है रास्ता है और जाइए सबको अभय दान दीजिए लेकिन अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए और जाइए जब अरे कलयुग का स्वभाव मैंने बहुत लाभ उठाया भागवत से लाभ तो उठाता था बचपन से जब ये बच्चन नहीं मिला था लेकिन अब तो बेखटके लाभ उठाता हूँ कलयुग का स्वरूप इसमें दिया गया है के समान भेड़िया से जो डर जाता है भेड़िया उसको दबोच देता छाती तान लेता भेड़िया भग जाता है हिंदुओं को इन राजनेताओं ने महानिकम्मा डरपोक अपने शरीर और दो चार सगे संबंधियों तक सीमित बना दिया है पूरे हिंदू समाज का खाका मेरे पास है दो चार अपवाद को छोड़ दीजिए क्या संत महंत मंडलेश्वर सबका आदर मैं करता हूँ भगवत बुद्धि से लेकिन व्यावहारिक धरातल पर मत पूछिए कुछ रोना ही पड़ेगा गिने चुने सगे संबंधी और शरीर और संबंधी के स्थान पे चले आ जाएंगे बाबा हैं तो गिने चुने सगे संबंधी और शरीर के बाहर दृष्टि जा ही नहीं रही है और सबके विनाश का अभियान उग्र गति से तीव्र गति से बरस रहा है अभियान अब क्या करना है तो कथा तो सुन के सब चले जाएंगे ये सब कहें तो कहेंगे ओ हो ये तो खीर में हींग के छोंक या नमक डाल दिया शंकराचार्य ने नमक डाल दिया खीर में हींग के छोंक लगा दी खूब गाइए खूब नाचिए कथा में भी खूब नाचिए अच्छी बात है नाच गान का मैं समर्थक हूँ मुझे भी मन करता है नाच लूँ समझ गए लेकिन नाचते रहिए नाचते रहिए और पाकिस्तान में नाचिए ना कीर्तन में जा कर के आ बांग्लादेश में नाचिए ना नागालैंड भारत में है ना नाचिए ना हिंदू धर्म पर प्रवचन जरा कीजिए न मैं प्रवचन करने गया तो कलेक्टर ने इस ढंग से कहा हे हिंदुओं का गुरुआ रहा है मारा जाएगा तो हमारा तख्ता पलट जाएगा तेरा किलोमीटर तक जी एक युवक और गन लिए ऐसे एक ऐसे बीच से मुझको निकाला गया कि अब मरे तब मरे सिलचर में हमको मारने के लिए बम रखा गया ऐसी भीषण घाटियों में भी जाता हूं लेकिन हिंदुओं की स्थिति क्या है जी अब मंदिर जाते हैं एक बार भी आप कहते हैं प्रभु भारत अखंड हो गोहत्या बंद हृदय से कहते हैं घुटने का दर्द बंद हो बेटी की शादी हो जाए हाँ ये अब पति जी जल्दी बीमार हैं तो चल बसें या बच बस जाएं, कुछ ऐसा ही होता है हाँ एक से ने कहा पिताजी बहुत बीमार हैं, हमने कहा कोई मंत्र बता नहीं माता बहुत बीमार हैं, हमने कहा मंत्र बताऊं, स्वस्थ हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि चल पड़े लो ऐसा आशीर्वाद दीजिए अब जीवित रहने के लो ये दिल्ली की बात एक ब्राह्मण है हमसे कहा कि माताजी अब तब की हालत में हमने परीक्षा लेने के लिए कहा हम दे भी देते मंत्र कि भाई कोई ऐसा अमोघ मंत्र बतावे जिसका जप करो तो माताजी स्वस्थ हो जाए जी जाए बहुत बुद्धि हो गई <laughs> कोई कह रहा माता को मरने दीजिए हनुमान जी कोई कह रहा पोता को जन्म लेने दीजिए कोई कहता है पायलट से प्रधानमंत्री बना दीजिए कोई कहता है पंच से प्रधानमंत्री बना दीजिए राष्ट्र ईश्वर धर्म सब भूल गए ऐसे समाज की रक्षा होती है क्या कथा भी सुनिए और इस पर विचार यहाँ तो विचार भी शुरू नहीं हुआ वहाँ तो बम अब जाइए ना उड़ीसा में मंदिर पर क्या कहें कहने में भी लगता है कि डूब मरना अच्छा है बोलना अच्छा नहीं इतना घिनित शिवलिंग पर भगवान की मूर्तियों पर उड़ीसा में जाइए ना एकदम महात्मा प्राण हथेली पर लेकर लड़ते हैं आग में शिवलिंग को झोंका जाता है गंदी चीजें डाली जाती है हिंदुओं को दिखा दिखा कर गायें काटी जाती हैं कि हिंदू क्या करेंगे होली के दिन में हिंदू जब खेलते हैं वहां के खड़े हो जाते हैं जान के एक पिचकारी भी पड़ जाए तो खून की होली बार और कुछ कहो तो सोनिया को फोन करेंगे सीधे वो बोलते हैं सोनिया को फोन करेंगे या इंग्लैंड के राजभवन को स्कार थे कि वहां तक से प्रेरणा सब प्रधान मुख्यमंत्री बिक गए मुझे मालूम है मुख्यमंत्री खरीदे गए हैं हाँ हिन्दुओं की ऊंची ऊंची संस्थाओं के अधिपति खरीदे गए हैं वो सब पोप के आदमी भी मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि किनको किनको खरीद लिया और आपको कैसे खरीदने का अभियान है और मारने का ये भी आके बताते हैं आप क्या सोचते हैं मुख्यमंत्री पहले खरीद पंजाब का मुख्यमंत्री कितने वर्ष पहले खरीदा गया पंजाब में हर व्यक्ति बहादुर है हर व्यक्ति प्राय स्वावलंबी है हर व्यक्ति कम से कम हाई स्कूल पास है वहाँ क्यों हर 15 किलोमीटर पर चर्चें बन रही हैं मुख्यमंत्री खरीदा जाता है मुख्यमंत्री डीजी आदि को अनुकूल कर देता है और चर्चे बनने देता है पूरा भारत बिक चुका है खरीदा जा चुका है हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं लेते लेकिन कितना अंश उनका बिक चुका है खत्म हो चुका है ये मुझे मालूम है गृह मंत्री का नाम नहीं लेता कितना अंश उनका हृदय का ध्वस्त हो चुका है ये सब मुझे मालूम है अब इन मंत्रियों के भरोसे ऑफिसरों के भरोसे राष्ट्र छोड़ेंगे आप कांग्रेसी बन के भाजपाई बन के राष्ट्र की रक्षा करेंगे आप परिच्छता और दलगत कूटनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र रक्षा के लिए अभी यहां तो विचार भी नहीं करते भाई वहां तो बम खड़े हैं करोड़ों डॉलर पड़े हुए हैं खरीदने के लिए मारने के लिए सारी चीजें बरती हुए हैं एक एक अभी मंडला जिला में गया मैं मध्य प्रदेश में मंडला से 100 किलोमीटर दूर घनघोर जंगल में पादरी लोग हिंदुओं को भोजन दे रहे हैं और क्रिश्चियन बना रहे हैं जहाँ पर कोई मुख्यमंत्री गया ही नहीं होगा लो जी वो चप्पे चप्पे पर मच्छरों के बीच में महामारी के बीच में जा कर के हिंदुओं को वो सुविधा के नाम पर खरीद रहे हैं यहाँ हिंदू तो कुछ नहीं घोर जंगल में कथावाचक भी नहीं पहुँचते ना कोई नहीं सब उनको छोड़ दिया है वो मरें गलें और हम सुरक्षित रहें ये क्या है जी इसलिए इस पर भी विचार कीजिए कभी कभी कभी क्या हम तो यही नहीं बोलते माकि सब जगह हम आध घंटा रोज प्रवचन में इन शब्दों को छूते हैं थोड़ा विचार कीजिए यहाँ तो विचार भी प्रारंभ नहीं हुआ ठीक है हर हर हम